श्री रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे सैतालीस बाईस जुलाई 1873 सौ ब्रह्म तत्व तो तथा आद्याशक्ति पंडित पद्मलोचन विद्यासागर आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है बाईस जुलाई अठारह सौ आज रविवार है भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं अधर राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के एक दो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे श्री राम कृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं कमरे में मलिक आदि भक्त भी बैठे हैं श्री राम कृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं भक्त लोग जमीन पर कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही हैं वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हो केवल राह में छड़ भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही है। श्री हैं श्री श्रीमणिमल्लिक पुराने ब्राह्मभक्त हैं उनकी उम्र साठ पैंसठ वर्ष की है कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे आज श्री कृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं मणिमल्लिक एक और साधु को देखा वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा श्री राम कृष्ण इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए सम दम तितिक्षा चाहिए ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं ये वेदांति हैं सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या बड़ा कठिन मार्ग है यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं बड़ी दूर की बात है यह कैसा है जानते हो जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है अंतिम विचार के बाद समाधि होती है तब मैं तुम जगत इन सब का कोई पता ही नहीं रहता पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था परंतु मैं माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था वह वर्धमान राज का सभा पंडित था कलकत्ते में आया था कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं सुना कि अभिमान नहीं है मुझसे उसकी भेंट हुई वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था परंतु मेरे मुंह से रामप्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला उसने मुझसे कहा भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो नहीं तो तरह तरह के लोग हैं वे तुमको गिरा देंगे वैष्णवचरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था मुझसे कहा आप भी जरा सुनिए एक सभा में विचार हुआ था शिव बड़े हैं या ब्रह्मा अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा मेरे चौदह पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा को ही कामली कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो यह रुपया है वह मिट्टी है यह भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है मैं क्या कह सकता था बोला क्या मालूम पर मुझे रुपया पैसा आदि रुजता ही नहीं